तंजल योग प्रदीप सदर्शन समन्वय यथा अहंकार करता न पुरुष करतापन अहंकार में है न कि पुरुष में महत्व का विषय परिणाम अहंकार ही अहम भाव से एकत्व बहुत्व व्यष्टि समष्टि रूप सर्व प्रकार की भिन्नता उत्पन्न करने वाला है विभाजक अहंकार ही से ग्रहण और ग्राह्य रूप दो प्रकार के विषम परिणाम हो रहे हैं तीसरा अहंकार का विषम परिणाम ग्रहण रूप ग्यारह इंद्रियाँ महतत्व से व्याप्त विभाजक अहंकार ही सत्व में रज और तम की अधिकता से विकृत होकर परस्पर भेद वाले ग्रहण रूप इंद्रियों, पांच कर्म इंद्रियों और ग्यारहवें इनके नियंता मन के रूप में व्यक्त होकर बहिर्मुख हो रहा है चौथा अहंकार का विषम परिणाम ग्राह्य रूप पांच तन्मात्राएं महत्व से व्याप्त विभाजक अहंकार ही सत्व में रज और तम की अधिकता से विकृत होकर परस्पर भेद वाली ग्राह्य पांच तन्मात्राओं के रूप में व्यक्त भाव से बहिर्मुख हो रहा है पांचवा तन्मात्राओं का विषम परिणाम ग्राह्य रूप पांच स्थूलभूत विभाजक अहंकार से व्याप्त पांचों तन्मात्राएं ही सत्व में रज और तम की अधिकता से विकृत होकर परस्पर भेद वाले पांच स्थूल भूतों में व्यक्त भाव से बहिमुख हो रही है स्थूल भूत और तन्मात्राओं के बीच में एक अवस्था सूक्ष्म भूतों की है जिनकी सूक्ष्मता का तारतम्य स्थूल भूतों से लेकर तन्मात्राओं तक चला गया है इस प्रकार महत्व की अपेक्षा अहंकार में अहंकार की अपेक्षा पांचों तन्मात्राओं में और ग्यारह इंद्रियों में और तन्मात्राओं की अपेक्षा स्थूल भूतों में क्रमशः रज तथा तम की मात्रा बढ़ती जाती है और सत्व की मात्रा कम होती जाती है यहाँ तक कि स्थूल जगत और स्थूल शरीर में रज तथा तम का ही व्यवहार चल रहा है सत्व केवल प्रकाश मात्र ही रह जा रहा है यहाँ यह भी बतला देना आवश्यक है महत् तत्व में प्रतिबिंबित चेतन तत्व आत्म आत्मा परमात्मा भी इन राजसी तामसी आवरणों से ढका हुआ भौतिक शरीर तथा भौतिक जगत में केवल झलक मात्र ही दिखाई देता है इसलिए उपनिषदों में पुरुष का निवास स्थान चित्त में जिसका विशेष स्थान आनुमानिक अंगुष्ठ मात्र हृदय है बतलाया गया है और सांख्य तथा योग द्वारा उसकी प्राप्ति का उपाय स्थूलभूत तन्मात्राएँ अहंकार और महत्वत्व से क्रमशः अंतर्मुख होते हुए स्वरूप पावस्थिति होना बतलाया है जिस प्रकार उत्तर मीमांसा के प्रथम चार सूत्र वेदांत की चतुसूत्री कहलाती है इसी प्रकार तत्त्व समास के अष्टौ प्रकृतियोड़ो विकारा पुरुष त्रैगुण्यम ये चार सूत्र सांख्य की चतुसूत्री है जिनका कपिल मुनि ने सारे गेय पदार्थों का जिज्ञासु आसुरी को समाधि अवस्था में अनुभव कराके उपदेश किया है संगति तीनों गुणों का कार्य अगले सूत्र में बदलाते हैं